परमार्थ प्रसंग सतासी। धर्म को सभी लोग माल समझते हैं, न न करके करके कुछ भी न करके, धार्मिक विषयों पर अपना मत या विधान देने के लिए सभी अग्रसर होते हैं अपने को एक्सपर्ट या सर्वज्ञ ही समझते हैं साधारण सी एक अपरा विद्या आयत्त करने के लिए कितने वर्षों तक विद्वान शिक्षक के पास शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है और पराविद्या प्राप्ति के लिए धर्म के तत्व को जीवन में प्रतिफलित करने के लिए बहु प्रयास साध्य शिक्षा दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती ऐसा सोचना पागलपन मात्र है अठासी दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही बहुत से व्यक्ति कहते हैं मन स्थिर क्यों नहीं होता ध्यान क्यों नहीं अच्छा जमता जिससे मन मन मन स्थिर स्थिर हो जाए ऐसा कुछ कर दीजिए का होना ध्यान जमना क्या मामूली सी बात है मन जन्म के के के संस्कार समूहों के वर्ष में होने से स्वभावतः ही बहिर्मुखी रहता है लगातार विषय भोग धूलता फिरता है और उन्हीं में रस पाता है ऐसे चंचल मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को छोड़कर कोई सुगम पथ शॉर्टकट नहीं है दिन ब दिन माह दर माह साल दर साल धैर्य और निष्ठापूर्वक गुरु निर्दिष्ट प्रणाली से जब ध्यानादि का अभ्यास करते रहना होगा और साथ ही साथ विषयों में अनासक्ति हो ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी विषयों के प्रति आकर्षण जितना कम होगा और इष्ट को जितना ही अधिक प्यार करोगे और उन्हें बिल्कुल अपना अपने आत्मा से भी अधिक प्रिय समझने लगोगे तो देखोगे कि मन उतना ही अपने आप शांत और स्थिर होते जा रहा है तब ध्यान भी जमेगा और आनंद तथा तो शांति भी मिलेगी थोड़ा बहुत ध्यान जब करके आनंद न मिलने पर उसे छोड़ देना उचित नहीं शीघ्र फल प्राप्ति के लिए व्यग्र न होकर श्री रामकृष्ण कथित खानदानी किसान के समान बराबर लगे रहना पड़ेगा दस साल अकाल पड़ने पर ही वह खेती छोड़ता नहीं नवासी देव दर्शन या साधु दर्शन के लिए जाते समय खाली हाथ नहीं आना चाहिए कम से कम एक दो पैसे के फल या मिठाई या कोई भी चीज सांस में चाहिए कम से कम दो फूल तो जरूर ही